पाठ पांच कौन क्या करता है राय साहब ये छोटू कौन है छोटू बावर्ची का लड़का है वो सारा दिन काम करता है चाय बनाता है खाना भी पकाता है बाहर वे लोग कौन हैं? ये सरकारी कर्मचारी हैं ये क्या करते हैं ये चाय बनाते नहीं पीते हैं शेर सुनाते हैं और ताश खेलते हैं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 लड़का है कौन सारा दिन काम करता है छोटू खाना पकाता है वो चाय भी बनाता है छोटू चाय नहीं पीता सरकारी कर्मचारी क्या करते हैं वे चाय पीते हैं सारा दिन ताश खेलते हैं वे शेयर भी सुनाते हैं छोटू सरकारी कर्मचारी नहीं है